वेणुकण सर्वांगे हरिचंदन सुलित ंडे च मुक्ताबली वस्तु प्रस्तुत मेंणुना दलहरी स्रस्त निबधनी विलसन गोपी सहस्रवृत हस्त नस्नतापवर्गमखिलोदार शोर कृष्ण नाराण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रिय कृष्ण दैपायन वंदे ष्ण मंदे पृथ्व श्रीगोवर्धनना साते तृतीय युगपर्य जा पराशरासव्या कलया हर स कदाचि सरस्वत उपस्प्य जलम शुचि विवितादेश सीना उदिते रविमंड Oh uh -huh. श्री कृष्ण आइए भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन और श्रवण करते हुए जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें मन को विशुद्ध करें जीवन को धन्य करें श्रीमद भागवत महापुराण ऐसा नाम है इस ग्रंथ का श्रीमत शब्द का अर्थ बताया है श्रियायुतम जो श्री माने सौंदर्य श्री माने भक्ति और श्री माने संपत्ति से युक्त है वो है श्रीमत भागवत में जो आध्यात्मिक दृष्टि से सौंदर्य पाया जाता है बहुत ही कम ग्रंथों में ऐसा मिलता है सुंदरतम ग्रंथ है इसमें ज्ञान की गहराई भी है कर्म की आचरण की ऊंचाई की बात भी है और इसमें भक्ति प्रधान है इसलिए जो कुछ कहा गया है वो रससिक्त है रस से सराबोर है रूखी रूखी बातें नहीं है शुष्क बातें नहीं तो बड़ा आध्यात्मिक सौंदर्य है इसमें श्रीमा ने भक्ति भक्ति स्वरूपा राधा श्रीमद भागवत में हर श्लोक में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर में दिखाई देती है कई लोग पूछते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं जबकि यह कृष्ण लीला का गायन करने वाला ग्रंथ और श्री कृष्ण की लीला तो बिना राधा के अधूरी है। कहते हैं बिना राधा श्याम आधा तो राधा का नाम क्यों नहीं है भागवत में हम कहते हैं भागवत में राधा का नाम नहीं है राधा का काम है राधा का काम दिखाई पड़ता है राधा जी का काम क्या है सभी को श्री कृष्ण में अनुराग कराना प्रेम कराना राधा का काम है श्री कृष्ण से मिलाना राधे राधे राधे श्याम से मिला दे तो राधा का काम है भागवत में तो ये तो ठीक है लेकिन नाम क्यों नहीं है बोले वो नाम चाहती नहीं संसार के साधारण जीव नाम चाहते हैं काम नहीं करना चाहते हमारा नाम छपे बड़े अक्षरों में हमारा नाम कमिटी में होना चाहिए और कुछ काम यदि सौंपा जाए बोले कल मैं फ्री नहीं हूं भैया मेरे एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं काम नहीं नाम चाहिए हमको ये हम लोगों की स्थिति है और अंतिम दिन जब फोटो खिंचवाने की बात आवे हार पहनने की बात आवे शाल ओढ़ने की बात आवे तो हाजिर सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके हाजिर माफ करना ये हमारी स्थिति काम नहीं करना है हमें नाम चाहिए और जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उन्हें नाम नहीं चाहिए बस उन्हें काम से ही काम है वे चुपचाप काम करते रहते हैं और जो काम करते हैं वो बोलते भी नहीं सूरज बोलता है क्या चंद्रमा बोलता है सब चुप है सब मौन है और चुपचाप उनको जो काम सौंपा गया है वे सभी कर रहे हैं हम इंसानों को सृष्टि के प्रत्येक तत्व से कुछ न कुछ सीखना चाहिए भागवत में एकादश स्क में दत्त भगवान और राजा यदु का संवाद है दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा उसमें दत्त भगवान ने जो गुरु बनाए हैं उसमें पृथ्वी भी है आकाश भी है वायु है अग्नि है चंद्रमा है सूर्य है कपोत है अजगर है कुमारी कन्या है बाण बनाने वाला है बालक भी है और पिंगला वेश्या भी पतंगा है हाथी है मधुमक्खी है सीखने को आप हर जड़ चेतन से संपूर्ण सृष्टि से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आवश्यकता है तो ज्ञान के उस प्यास की जिज्ञासा की ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं मुक्ति की प्यास को मुमुक्शा कहते हैं और भगवान की प्यास को भक्ति कहते हैं पाने की इच्छा पिपासा भोगने की इच्छा बुभुक्शा ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा मुक्ति की इच्छा मुमुक्शा में इच्छा पिपासा भुक्तुम तो इच्छा बुभुक्षा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा मुक्त तो इच्छा मुमुक्शा छोटी छोटी व्याख्याएं और बड़ी सरल व्याख्याएं तो आवश्यकता है तो, तो जिज्ञासा की सीखने की इच्छा हो सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भैया एक महात्मा कह रहे थे तुम जगत गुरु बनो जगत गुरु महाराज यहां तो चेला भी नहीं बने हैं तो जगत गुरु कहां से कहा नहीं जगत गुरु बनो बोले हमारा तो कोई गुरु ही नहीं और हम जगत गुरु बने बोले इसलिए तो कह रहे हैं जगत गुरु बनो इसका मतलब जगत के गुरु नहीं जगत ही जिसका गुरु है वो जगत एव गुरु जगतगुरु यह जगत ही जिसका गुरु है उसको कहेंगे जगतगुरु तो जगत का गुरु यह एक अर्थ होता है लेकिन जगत का गुरु बनने की हैसियत जगत का गुरु बनने की क्षमता योग्यता हमारे में नहीं है पहले ठीक था भैया आरंभ में लेकिन जगत गुरु का दूसरा अर्थ है जगत एव गुरु या जगत ही जिसका गुरु है यह संपूर्ण सृष्टि ही जिसका गुरु है वह जगत गुरु इस अर्थ में आप जगत गुरु बनो तो सृष्टि के जड़ चेतन सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा भागवत में हमको यह संदेश देती है। तो देखो सूर्य चंद्रमा सभी अपना अपना काम करते हैं बोलते कुछ नहीं सीधी सादी बातें यदि सीखना है तो एक महात्मा कह रहे थे देखो भगवान ने हाथ दो दिए हैं कान दो दिए हैं आंख दो दिया है मुंह एक दिया क्यों बोले देखो ज्यादा सुनो ज्यादा काम ज्यादा करो बोलो कम यह संदेश है इसमें इसलिए मुंह एक दिया बट वी लिसन टू लिटल वी स्पीक टू मच एक सज्जन से कह रहे थे वो आप ही को लागू पड़ता है सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं भगवान के लिए बोलना यही बोलना है बाकी बकवास ये प्रभु की वांग में ही पूजा है भागवत में नलकुबर मणिग्रीव ने जब भगवान की प्रार्थना करी तो गाया वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं बस वही सुनते हैं बाकी तो समय जाया कर रहे हैं हस्तौच कर्म सु हमारे हाथ हे प्रभु तुम्हारी सेवा में लगे रहें कर्माप्येकम तस् देवस् सेवा कर्म एक ही है उस नंदनंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण की सेवा वही कर्म बोलो तो बस कल्याणकारी वचन देखो वाणी का भी स्वास्थ्य होता है जिस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य हो तो क्यों भाई ठीक है तबीयत बोले बिल्कुल तंदुरुस्त है सब ठीक है वाणी भी स्वस्थ होनी चाहिए वाणी का स्वास्थ्य क्या है बोले यदि वाणी सत्यम सुष्ठु मितम मधु है तो वाणी स्वस्थ है भागवत कहता है। मैं देखो भागवत का संदेश आपको सुना रहा हूं लगातार एक धारा प्रवाह में कथा मेरे से सुनने को मिलेगा ऐसा ज्यादा अपेक्षा मत करना क्योंकि उस प्रकार से कथाएं बहुत करी मैं पैंतीस साल से कर रहा हूं अब आदत हो गई है उसका जो मूल संदेश है इसका मंथन करके जो मूल अर्क है वो लेने की तुम्हारी आदत हो गई भजन सुनने की और धारा प्रवाह में अभी तक कन्हैया ने माखन क्यों नहीं चुराया चुराएगा चुराएगा, चुराएगा। थोड़ा धैर्य रख अब हमारी भूमिका कथा करते करते यहां तक पहुंच गए हैं कि स्थिति यह हो गई है कि पूरे भागवत का अर्क कैसे निकालें? तो इसको भागवत कथा कहने के स्थान पर भागवत प्रवचन कहना ज्यादा उचित है और याद रहे जो कह रहा हूं बिल्कुल भागवत कह रहा हूं सिवाय भागवत की और कुछ नहीं कह रहा हूं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात जो भागवत के विद्वान हैं जो भागवत को जानते हैं समझते हैं उन्हें पता चलेगा कि चर्चा भागवत की ही चल रही है लेकिन तुमने कथाएं सुनी है भागवत में कथाओं के अलावा और बहुत सारी चीजें चलो फिर बात बताऊ संपूर्ण श्रीमद भागवत को पांच विभाग में बांट सकते हो पांच बातें हैं भागवत, भागवत में भागवत में चरित्र है भागवत में उपदेश है भागवत में रूपक है भागवत में गीत है और भागवत में स्तुति है ये पांच ही बात भागवत में है चरित्र है भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों के, के चरित्र और वो कथा आप ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा जानते हैं कि प्रहलाद का चरित्र है युद्ध ध्रुव जी का चरित्र है अम्बरीश का चरित्र है भक्तों का चरित्र और भगवान के अवतारों का चरित्र वराह अवतार है नृसि अवतार है ध्रुव के लिए हरि अवतार हुआ इन सब अवतारों का चरित्र वामन चरित्र नरसिंह चरित्र आप उस चरित्र से ज्यादा परिचित हैं चरित्र भाग से दूसरा जो विभाग है भागवत का वो है उपदेश तुम्हारे जीवन को सफल बनाने वाले तुम्हारे जीवन को कल्याण की ओर प्रशस्त करने वाले उपदेश वचन हैं और उसका बड़ा महत्व है तीसरा जो विभाग है वो है रूपक भिन्न भिन्न रूपकों के द्वारा दृष्टांतों के द्वारा सिद्धांत को समझाने का व्यास जी ने प्रयास किया भागवत की सभी बातें इतिहास है ऐसा नहीं है अब जमुना जी के तट पर एक स्त्री रो रही थी उसके उभय पार्श्व में दो पुरुष सोए पड़े थे वह स्त्री कौन थी बोले भक्ति और दोनों पुरुष बोले उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य द जी ने उनको रोते हुए देखा यह भक्ति है ज्ञान है वैराग्य है यह सब अमूर्त भाव है अब आज भी जमुना जी के तट पर आप घूमोगे तो भक्ति किसी औरत के रूप में आपके सामने आने वाली नहीं है ज्ञान और वैराग्य कोई पुत्र के रूप में आपके सामने उपस्थित होने वाले नहीं है यह सब अमूर्त भाव हैं तो यह कथा क्या कहती है यह रूपक है वह तत्कालीन जो परिस्थिति थी उस वक्त लोगों में भक्ति का कैसा प्रचार था ज्ञान और वैराग्य का कैसा प्रचार था यह बताने का प्रयास भागवत में कथा आती है परीक्षित महाराज जब दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा एक गाय और एक बैल को हल से जोतकर एक शुद्र राजा रूपधारी वो खेती कर रहा था बैल के तीन पग टूटे हुए थे एक ही पग ठीक था बेचारा चल भी नहीं पा रहा था तो वह बैल कौन था बोले वह धर्म था और वह गाय बोले वह धरणी धर्म और धरणी दोनों को दुखी करने वाला वह शुद्र कौन था बोले वह कली पुरुष था अब यह रूपक है अब रामायण हो या भागवत हो सुनते हैं कि जब पृथ्वी पर बहुत पापों का भार बढ़ जाता है पृथ्वी से सहा नहीं जाता तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई और देवता पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास गए अब पृथ्वी का गाय का रूप लेना अब हर गाय में पृथ्वी को ढूंढोगे क्या ये रूपक है और पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ही क्यों गई उसका भी चिंतन यह क्यों क्यों क्यों पूछो तो अर्क निकलेगा कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है मनोरंजन यह कथा का उद्देश्य नहीं है मनोमंथन के लिए कथा तो श्रीमद भागवत को निचोड़ के जो एक रस मिलता है तो रूपक है आगे चलकर के आप चतुर्थ स्क में पुरंजनोपाख्यान सुनते हैं चतुर्थ स्क के मुक्ष प्रकरण में आठ अध्याय है और उसमें पुरंजन काख्यान है अब ये पूरा पुरंजन आख्यान जो है वो रूपक है इन रूपकों के द्वारा उपदेशों को सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया है भागवतकार ने चौथा विभाग है गीत भागवत में भिन्न भिन्न गीत मिलेंगे आपको रुद्र गीत है दशमस्क में तो वेणु गीत गोपी गीत युगल गीत भ्रमर गीत महिषी गीत ये सभी गीत गाने लायक है और पांचवा जो विभाग है वो है स्तुति भागवत जी का स्तुति विभाग बहुत विशाल है कितनी ही स्तुतियां भागवत में मिलती और एक एक स्तुति के एक एक श्लोक और उसके जो अर्थ हैं वो अद्भुत हैं लेकिन वो ज्यादा करके लिया ही नहीं जाता अब पूरे एकादश स्क में जो पूरा अर्क है ज्ञान का वो दिया हुआ है लेकिन उसके लिए फिर पारा समय नहीं रहता क्योंकि कन्हैया के माखन चोरी में ही समय चला जाता रास रचाने में और गोवर्धन उठाने में और उसमें बिल्कुल आनंद आता है क्योंकि ये सब मधुर लीलाएं हैं भगवान की उसमें दो राय नहीं लेकिन वो जो अर्क है वैसे भी आजकल दाल बाटी कौन खाता है साहब अब तो हम पानी पानीपुरी और पिज्जा वाले हो गए अब जंक फूड वो ज्यादा अच्छा लगता है। दाल बाटी चूरमा तो धीरे धीरे अब तो कई लोग तो शुद्ध घी की बास सह नहीं पाते एक शहर का छोरा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और उसको पता नहीं वो क्या मन में सूझी वो गांव की छोरी ले आया कि मुझे पढ़े लिखे नहीं चाहिए है मुझे कोई बगीचे का फूल नहीं चाहिए मैं तो वन का फूल चाहता हूं वाह वन का वो फूल एकदम नेचुरल कोई कपट ना हो तो गांव की छोरी ले आया तो बाद में वो उसकी बहन वो सब लोग गए गांव में तो वहाँ जिमने के लिए सबको बुलाया था तो सास जी ने बेचारी ने शुद्ध घी में बनाई मिठाई और परोसने के भाई जमाई बाबू आए हैं तो परोसा और शुद्ध घी की मुगंध नाक में गई मूर्छित हो गया बेहोश हो गया तो सास जी तो घबरा ही कह रही है क्या हुआ तो उसकी दुल्हे की बहन बोली मना किया था ना आपको आए बड़े शुद्ध घी में खिलाने वाले देखो भैया बेहोश हो गया ना अरे बेटा हमको क्या पता हमको बोले नहीं भैया को शूट करता ये बेटा माफ करना हमको कुछ पता नहीं था लेकिन अब क्या किया जाए बोले कहीं पानी पूरी मिलेगी कहीं पानी पूरी पिज्जा मिले पाव भाजी मिले तो ले आओ और उसकी प्लेट को ले आए और उसके नाक के पास रखा और वो गंध गई उसके नाक में आ धीरे धीरे उसकी मूर्छा जैसे हनुमान जी संजीवनी लाए थे लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने बस यहाँ पांव भाजी की वो गंध उस छोरे की मूर्छा को तो धीरे धीरे धीरे हमारे शरीर की भी खुराक बदली है मन का भी ऐसा ही है रुचि बदलती रहती है स्तुति भाग बहुत सुंदर है भागवत जी का तो उसी के अंतर्गत कह रहा हूं कि वाणी का भी एक स्वास्थ्य होता है कैसी वाणी स्वस्थ है बोले सत्यम सुष्ठो मितम मधु ऐसी वाणी हो जिस वाणी में सत्य हो वाणी सत्य बोले वह वाणी स्वस्थ है जितना झूठ वाणी उतनी ही बीमार होती चली जाएगी जिसकी वाणी सतत सत्य का ही अनुसरण करती है सत्य ही बोलती है धीरे धीरे धीरे उसकी वाणी में तेज आने लगता देखो सत्य जो है वह वाणी का तप है सत्य रूपी तप करने वाली वाणी उसका तेज बढ़ता चला जाएगा और एक समय साहब ऐसा आएगा कि फिर वो जो बोलेगा वो सत्य होगा ये ऋषि मुनि शाप देते थे या वरदान देते थे और वैसा होता था उसका कारण क्या वाणी का तप सत्य जिसकी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती सच नहीं बोल सकते तो मौन लेकिन वो फिर सेकंड कैटेगरी में आता है मूल बात तो यह है सत्य बोलना ये वाणी का तप है मजा है गीता भी कहती है मौन ये मन का तप है वाणी का नहीं वाणी का तप है सत्य और हम मन से मौन नहीं हो पाते वाणी से मौन हो जाते हैं लेकिन मन में न जाने कितने विचार उठते हैं मौन मन का तप है सत्य वाणी का तप है सत्यम सुष्ठु सत्य तो बोले लेकिन सुष्ठु बोलें वो सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए सुंदर होना चाहिए अंधे को अंधा बोल देना ये सत्य हो सकता है उसमें सौंदर्य नहीं है उसमें शील नहीं है वो बड़ा भद्दा सत्य है। मां को मां ही कहा जाए बाप की बीवी नहीं बाप की बीवी कोई कहे तो वो भी सत्य तो है